भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप परंतु यह पहले ही कहा गया है कि वस्तु प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, जिसके द्वारा हमें यथार्थ में परम का साक्षात्कार हो सकता है तर्क भले ही युक्तियों से समर्थित हो फिर भी तर्क तो केवल बुद्धि पर निर्भर है बुद्धि की यत्ता न होने के कारण किसी भी तर्क को एक अन्य सूक्ष्म तर्क करने वाला व्यक्ति अपनी सूक्ष्म बुद्धि के बल से खंडन कर उसे अप्रमाणित सिद्ध कर सकता है और उसके स्थान में भिन्न प्रकार के दूसरे सिद्धांतों की स्थापना कर सकता है इस बात को प्रमाणित करने के लिए पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक या दार्शनिक तर्क मात्र पर स्थिर किसी भी सिद्धांत को हम ले सकते हैं जो केवल तर्क के ऊपर निर्भर होने के कारण एक के बाद दूसरे तार्किकों से खंडित कर दिया गया है और अब भी खंडित किया जाता है न्यूटन के एटॉमिक सिद्धांत का आज क्या स्थान है और कौन कह सकता है कि आइनस्टाइन ने के भी सिद्धांत कब तक अपने स्थान को स्थिर रख सकते हैं जिस दिन कोई इनसे अधिक बुद्धिमान तार्किक उत्पन्न होगा संभव है वह अपनी तीक्ष्णतर बुद्धि के से पहले के सिद्धांतों को अप्रमाणित सिद्ध कर दे एक दूसरा ही सिद्धांत उनके स्थान पर स्थापित कर दे इससे यह स्पष्ट है कि केवल तर्क के द्वारा किसी वास्तविक परम तत्व तक पहुँचने में हम समर्थ नहीं हो सकते इसीलिए कठोपनिषद में कहा गया है नैसा तर्केण मतिरापने इसी बात को भरतिहरि ने वाक्यपदी में कहा है यत्ने नानुमितोम्यर्थ कुशलैरणुमातृि अभियुक्त तरैरन्य यही सिद्धांत तर्क इत्यादि ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने भी प्रतिपादित किया है। उपर्युक्त कथन से यह निश्चित कर लेना कि परम तत्व के साक्षात्कार के लिए तर्क का कोई भी प्रयोजन नहीं है अत्यंत अनुचित है तर्क का एक स्वतंत्र स्थान है उसके द्वारा प्रमाणों की पुष्टि होती है इसलिए श्रवण और मनन के द्वारा प्राप्त सिद्धांत का निधि ध्यान अर्थात सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा परीक्षा या साक्षात्कार कर लेना परम आवश्यक है यदि उपरयुक्त तीनों साधनों के द्वारा एक ही निर्णय पर हम पहुंचे तो उस निर्णय को हमें प्रमाणित मानना चाहिए इन्हीं तीनों उपायों के द्वारा हमें आत्मा का दर्शन या आत्म साक्षात्कार होता है और तभी हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुँचते हैं यही तो भारतीय दर्शन शास्त्र का भी परम ध्येय है इन्हें तीनों साधनों को हम क्रमशः आगम या आप्तवाक्य तर्क तथा साक्षात अनुभव कहते हैं